नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए बाटिया सर हैं उनसे हम जानेंगे उन्हीं के बारे में आप सभी की तरफ से बाटिया सर का बहुत बहुत स्वागत है आ, शुक्रिया ये आम... जो सस्टेनेबिलिटी का इवेंट हम कर रहे हैं हिंदुस्तान को बहुत ही बेहतरीन करने के लिए है हिंदुस्तान को सुंदर करने के लिए है और हिंदुस्तान को अच्छा करने के लिए है अगर हम जितने भी भारत निवासी हैं मिलके कुछ ऐसा करें कि हिंदुस्तान का परिवर्तन हो हिंदुस्तान का प्रोग्रेस हो और हिंदुस्तान आगे बढ़े तो शायद हम एक ऐसे स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं जो ना, ना केवल सिर्फ उम्मीद पर जीता है इस ऐसे महान देश के लोगों की इतनी शक्ति है कि वो सुधराव एक अच्छा सुधार लाएं और एक अच्छी तरह से अपने फ्यूचर को बनाएं और जनरेशन्स जो आने वाली हैं उनका एक अच्छा फ्यूचर हो आ, हम सब भारतवासी अगर ये जिम्मेदारी ले लेंगे कि हमको बहुत कुछ बदलना है बहुत कुछ अच्छा करना है और फ्यूचर को इस तरह से रखना है ताकि फ्यूचर बहुत ही स्वच्छ हो अच्छा हो जो परिवर्तन लाने हैं हम लोगों को एक मार्गदर्श मिले हमको अच्छे परिवर्तन लाने के लिए सुंदर भारत हेल्दी भारत तब होगा जब एक विशेष रूप से आ, अलग अलग तरह से लोग अपने आप में मिलके कुछ ऐसा करेंगे जो पहले उन्होंने कभी किया नहीं है आम, हिंदुस्तान एक ऐसा एक ऐसा शहर है एक ऐसी कंट्री है एक ए, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स मिलते हैं बहुत डाइवर्स लोग आते हैं और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छा या अच्छाई होती है जब अच्छा या अच्छाई होगी तो बहुत कुछ बदलेगा और उस उस बदलाव के साथ हमारी हाँ, जो किस्मत है चमकेगी हर सवेरे जो सूरज आता है उसकी तरह और आ, आ, मैं बहुत खुश हूं कि ब्रह्म कुमारी हमारे साथ हैं बहुत खुश हूं जो काम आप कर रहे हो एक ऐसा अच्छा काम है जिसके लिए सबको साथ देना चाहिए जब अच्छे काम के लिए लोग साथ देते हैं तो सब कुछ ही अच्छा होता है शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह का इवेंट होना चाहिए और भारत देश को स्वच्छ सुंदर और स्वर्गमय बनाने के लिए जो प्रयास हैं वो एक इनिशिएटिव के रूप में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप शुरू किया है और इसको अगर लोग दिल से करना शुरू कर देंगे तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर भारत का हो सकता है ये आपकी शुभभावना है और हमें बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूँगा सर आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में खुद बताइए मैं मतलब सोशल मीडिया में तो कहीं भी नहीं हूँ लेकिन जब अच्छा काम करता हूँ तो लोग लिखते हैं मेरे बारे में कि मैंने अच्छा काम किया है मतलब बहुत मेहनत करता हूँ सिर्फ मेहनत से ही ऊपर आया हूँ ज़ीरो टू हीरो कोई भी बन सकता है अगर मेहनत करेगा तो और मेहनत मतलब पंद्रह घंटा बीस घंटा काम से कभी डरना नहीं चाहिए जब काम करोगे तो आगे बढ़ोगे काम नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे तो दिल में विश्वास जोश उमंग और एक अच्छी एंबिशन के साथ काम करता रहता हूँ ये विश्वास रखता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे गूगल करेंगे मेरा नाम को गूगल करेंगे तो उनको मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम हो जाएगी और ज़ीरो से शुरू किया था ज़िंदगी को आशीर्वाद लेके माँ बाप का और आज यहाँ पर पहुँचाऊँ कि विश्व में वर्ल्ड में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कर सकूँगा सर मैं चाहूँगा कि आप के अपने परिवार के बारे में बताइए कौन कौन आपके साथ में है सब लोग हैं मतलब परिवार तो जो जिनके साथ काम करते वो भी परिवार होता है जिनके साथ रहते वो भी परिवार होता है तीन दिन आप लोग हमारे साथ तो आप भी परिवार हैं तो उठना बैठना खाना पीना एक परिवार का नियम है तो पूरा विश्व मेरा परिवार है और पूरे विश्व पे इम्पैक्ट करूं वही मेरी विश्वास है थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बाटिया सर हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छा लगा और एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा जैसे कि कार्यक्रम आप करते हैं कॉन्फ्रेंस करते हैं या इवेंट करते हैं तो उस बीच में लोगों के साथ आप जुड़ जाते हैं तो किस तरह की तैयारी आप करते हैं क्या सोच के एंट्री करते हैं कुछ सोचता नहीं हूँ सिर्फ शुद्धता रहती दिमाग में और दिल में एक पवित्रता रहती है रिश्ते में और विश्वास रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जब होगा तो उसके पीछे भगवान होगा और एक शक्ति मिलती है कुछ भी बदलाव लाने की कुछ अच्छा करने की तो लोगों से मिलजुल के रहना हँस के रहना स्वभाव में है तो अच्छा लगता है ईश्वर अपने साथ है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 साथ है ईश्वर अपने साथ है करने की क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हर कार्य के लिए आप ईश्वर को साथ रखते हैं और उनकी शक्ति आपके साथ है ऐसा समझ के आप काम करते हैं इसलिए बहुत ही अच्छा फील करते हैं आप भी और लोग भी आपके साथ जो जुड़ते हैं वो भी अच्छा फील करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जाते जाते सभी रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं इस वक्त राजस्थान और गुजरात के लोग उनके लिए एक मैसेज राजस्थान और गुजरात दो सुंदर स्टेट्स हैं इंडिया के उनको वैसे ही रखिए उनको गंदा मत करिए अच्छी सोच रखिए अच्छा स्टेट रखिए अपने सही लीडर्स चुनिए और जिंदगी को आगे बढ़ाइए खुशहाली के साथ शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम। सुनते रहो मस्कर रहते रहो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 जीता है उसने जगत को जीता है मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी जिसके विवेक का दीप बुझा पाए ना क्रोध की आंधी मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी के विवेक का दीप बुझा पाए ना क्रोध की आधी बन गए वही तो राम कृष्ण ईसा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 स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है तलवारों से जग जीते वो क्रूर है अत्याचारी है जिसने है प्रेम से दिल जीता जग जीत का वो अधिकारी है तलवारों से जग जीते वो अत्याचारी है जिसने है प्रेम से दिल जीता जग जीता वो अधिकारी है इंद्र जीत प्रभु प्यारा है उससे माया भी हारी है इंद्र जीत प्रभु प्यारा है आया की हारी है जिस जीवन में है पुण्य नहीं वो जीवन रीता रीता है जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता जिसने स्वयं का मन जीता है जगत को जीता है पुरान का कहता ज्ञान यही गाती यही तो गीता है जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। गति को गाती यही तो